चारों चारों पासा और नगर की सजावट करो तो चारों पास सजाओं तो सब तरफ नगर की सजावट बाहर से भी भीतर भी सब तरफ से नगर सजा हुआ दिखाई दे बाहर से दूसरे स्थान पे जब महाराज दशर आए और जन, जनक जनकपुरी के पास जब पहुंचे तो उनको जनकपुरी बाहर से ही सजी दिखाई दे नगर के भीतर जब जब पहुंचेगी तब तो सजावट होगी मिलेगी लेकिन दूर से ही उनको चमचमाती हुई सजी हुई दिखाई देनी चाहिए तो बस वो सब लोग जो है ये सुन करके चले आए हर चीज चले निजी निजी ग्रह आए और बस वहाँ से तो सब लोग प्रसन्न जो आदेश हुआ उसी को प्रसन्नता पूर्वक कार्य करने के लिए वो सभी शेष जय नगर के थे अपने अपने घर आए और वो इसी प्रकार के कार्य करने लगे पूरी परिचारक बोली पठाए और फिर उन्होंने परिचारकों को बुलाया परिचारकों सेवको को, सेव को परिचारकों सेव, ने उन्होंने अपने अपने सेवकों को बुलाया और फिर उसी प्रकार का कार्य करना प्रारंभ उनसे कहा कि कहाान बनाई और उनसे कहा कि देखो ये सबसे सजावत करो और वितान भी बनाओ अब एक बात है कि यहाँ पर वितान के माने है जहाँ पर वो विवाह का मंडप उसे वितान बोला तो वितान विवाह मंडप भी तैयार करो तो इनको राजा जनक ने तो महाजनों को कहा तो नगर उच्चार लिए विवाह मंडप सजाने की कौन आदेश दिया तो यादव ये कहो की नगर के श्रेष्ठ जन थे थे उन्होंने अपना कार्य प्रारंभ कराया मंडप के प्रारंभ से कि पहले इधर मंडप बनने लगे और फिर नगर की सजावट होने लगेगी इस प्रकार ऐसी नगर वासियों ने व्यवस्था की राजा जनक के आदेश से अथवा ये कहो कि वो लोग जाकर के अपने अपने नगर की व्यवस्था करने लगे अपने अपने उनके सेवक थे उनको लगा दिया और उनकी सफाई सुंदरता और सजावट सब नगर की होने लगी इधर महाराज जनक ने जो हो इनको बुलाया अपने सेवकों को और उसमे विवाह बनाने के लिए उनको आदेश दिया अब दोनों ऐसी कोई समझ लो इस प्रकार से यहाँ पर तो भी चित्र बिताने बनाई सिर्फन चले सचुपाई सिर्फ बचन सुर करके चले सचुपाई कि तो मैंने ऐसा समझ करके देखो कितना बड़ा कार्य करने का हमको मिला है हमारा भी अपना स्थान है ऐसे अपना गौरव अनुभव करते हुए वे चले और ये भी सोचते जाते है की भगवान राम का सीता का विवाह बनना है वो हम बनाएगी कहाँ तक तो सुंदर बनेगा हमारी कारीगरी कहाँ तक तो तो एडिशिट की जाएगी इस प्रकार का सोचते हुए वो अपने चले जाए तैयारे होंगे और कथे बोली गुनी तेनाना और फिर उन्होंने जो है वो गुनी बुलाये गुनी बारीगर कारीगर लोग बुलाए गए और उसको मंडप बनाने के लिए जय बिता कुशल सजाना जो यज्ञ मंडप बनाने में बड़े कुशल थे वो कारीगर बुलाये गए और यज्ञ मंडप बनाने गए कुशल कारीगरों के द्वारा रचना अब वो कुशल कारीगर कैसे रचना करते हैं यज्ञ कैसे बनता है उसका भी वर्णन करते हैं अब जब तक ये दूत अयोध्या पहुंचे-पहुंचे हैं, तब तक को तो कुछ तुलसीदास को तो कुछ कर नहीं है। अब ऐसे थोड़ी तुलसीदास बैठे थे अब पहुंचे दूत जब अयोध्या पहुंचे तब तो वहाँ का दर्शन करें अभी तो रास्ते रहे हैं तब दूतों को रास्ते में वर्णन करना व्यर्थ है इसलिए उस समय यहाँ पर यहाँ जनकपुरी में क्या कार्य चल रहे है उन्ही का वर्णन करते जाते हैं तो यज्ञ मंडप कैसा बन रहा है और कैसे यहाँ कार्य शुरू हुआ उसको भी बताते हैं। वैसे तो ये महाराज जनक का राजा का एक यज्ञ मंडप बन है विवाह मंडप इसलिए बहुत से स्वर्ण का बहुमूल्य बन है वो तो वैसा है लेकिन इसके साथ साथ ये भी बताया कि अन्य लोगों को कैसे बनाना चाहिए इसका भी संकेत समय है जो राजा नहीं है उनको भी यज्ञ मंडप बनाना चाहिए यज्ञ मंडप का उसमें विवाह मंडप और उसके नीचे विवाह जहाँ होता बैठ करके बरबध बैठे विवाह संपन्न हो अन्य लोग भी आकर के उस मंडप के नीचे बैठ सके इस प्रकार का तानना चाहिए बनाना चाहिए कैसे तानना चाहिए शुरू कैसे करना चाहिए कहते विधि आरंभा विधि मैंने विधाता की बनाना ब्रह्मा जी की पूजा करके यज्ञ मंडप का बनाना प्रारंभ होना चाहिए विधि मैंने ब्रह्मा जी उनकी वंदना करो उनकी पहले पूजा करो तब ये कार्य शुरू करो अब देखो हर जगह हर देवता की अपनी आवश्यकता है इस समय जबकि मांगलिक कार्य प्रारंभ होना है इस समय ब्रह्मा जी की पूजा की आवश्यकता है उनका पूजा करो गणेश जी की पूजा नहीं हो रही गणेश जी की पूजा तो जब यज्ञ मंडप में बैठेंगे गर्भूम आएंगे तब तो यज्ञ जी की जरूरत पड़ेगी तो वहाँ से पूजा होगी अभी जो रचना कार्य शुरू हो रहा है यज्ञ मंडप की तैयारी हो रही है उस समय गणेश जी के नहीं उस समय जरूरत है ब्रह्मा जी तो उनकी पूजा करके प्रारंभ करते हैं तो विधि बंदी ने आरंभा आरम्भा मंडप का कार्य बनना शुरू हो गया और क्या शुरू हुआ बिर से कनक कदली के खम्भा तो उन्होंने कदली के खंभे बनाए कदली मान केले के। केले के खंभे बनाए अब देखो दोनों बातें हैं केले के खंभे बनाने चाहिए केला शुभ है अच्छा माना जाता है समय अपने यहाँ केला नारियल जैसी चीजें जो है पूजा की सामग्री पूजन के कार्य में मांगलिक कार्यों में प्रयोग किया जाता है तो उसमें चारों तरफ जो है वो हो केले लगाने चाहिए विवाह मंडप के नीचे मंडप के नीचे खम्बा में केले बांधे जाए तो वो तो केले बांधे कोई भी साधारण व्यक्ति हो तो उसको केले लाकर के काट करके लावे केले को लाकर करके चारों तरफ लगा दी अगर राजा है उसका केले खम्भे बनाया तो केले कैसे बनेंगे तो कनक कदल के खम्भा सोने के केले बना चलो बहुत पैसा है तो सोने को लगा लो लेकिन केला सब लगा चाहे सोने को लगाओ और चाहे अपने काट करके लाओ फिर से तो अपनी अपनी स्टैंडर्ड की बात होगी अलग अलग लेकिन जो नियम है वो सब जगह एक सा चलेगा ऐसे नहीं हो चलो कि भाई तुम लगाने लेना केला हम लगा लेते ये नहीं चलेगा इसलिए कहते बिरचे कनक कदली के खंभा हरित मनिनी के पत्र फल पद्म के फूल और फिर जब केले के लगाया तो केले के लगा दिया और उसमें पत्ते बनाए और उसमें फूल निकला फिर उसमें गहर निकली ये निकले हुए खंबे तो उसमें लगा दिए तो ये कैसे थे हरित मलि के पत्र जो हरी मणिया होती है उन हरी मणियों के पत्ते तो बनाए पत्ते हरे होते हैं हरी मनी पत्ते बना दिए और पद्म राज के फूल और फूल ये होते हैं लाल लाल उसका होता है तो एक मणि का नाम है उसके वो फूल बनाएगी लिए फल फल तो उसमें हरे हरे उसमें होते हैं तो हरे हरे गहरे उसकी वो बना दी गई उसी, उसी प्रकार हरे रंग की हरे मनी ये हो गया हरित तो मणिन के पत्र और फल क्योंकि ये दोनों हरे फल भी हरा है और खम्भे और पत्ते भी हरे इसलिए वो तो बने गए हरित मणिन के और जो फूल बना वो फूल बना लाल निकला फूल तो वो पदमराज पद्मे रचना दे के बिचित रहती मनु ग्रंथ कर भूल अब ऐसी रचना बहुत सुंदर होने लगी कि जिन विधाता का स्मरण करके ब्रह्मा जी का स्मरण करके कार्य सम्पन्न किया गया था ब्रह्मा जी भी आये तो देखने लगे अरे ये तो बड़ी विचित रचना है मैंने ब्रह्मा जी को भी आश्चर्य हुआ देख करके ब्रह्मा जी की सारी तो बनाई हुई लेकिन ये देखा ये जो रचना अब जो बन रही है ये हमारी रचना नहीं है इसका कारीगर कोई दूसरा ही है इसका बनाने वाला कोई अधिष्ठात्र कोई दूसरा ही है और अपनी रचना के सामने ये रचना इनकी बहुत श्रेष्ठ लगी ब्रह्मा जी को मैंने बहुत सुंदर सा बन कर के आगे देखे बेहन हर चमणी में सब तीन सारे परीने तो यही बनाए, नहीं हाये माणिक मरकट कुलश फिरोजा चीर कोर पची रचे सरोजा ंग बहुरंग विंगा गुंजी पूजी कमन प्रसंगा सुर प्रतिमा कम बड़ी काढ़ी मंगल द्रव्य लिये सब ठाड़ी चौक भाती अनेक पुराई सिंधुर मन में साज सुहायी सौरव पल्लव सुभग सुखी नीलमणि को राम चंद्र की जय पवन सुख तो मान की जय बोलो तन की जय अब अरतमि में शि ने अब उसके बेन बने बांस अब बांस के खंभे, अब केले से कोई मतान खड़ी चला रहे होगा वो तो केला तो लगाया जाता है खंभों के साथ में वो तो बनाए लेकिन उसके साथ साथ बांस के खंभे चारों तरफ लगाए गए तो बांस के खंभे लगाने चाहिए बांस हर किसी को मिल जाता है बांस लगाओ उसके खंभे बना दो लेकिन अब यहाँ कैसे बन हैं हरित मणि में वो हरी के जो वो हो तो खंभे भी बन रहे हरे हरे बांस जैसे के लाए गए हों ताजे ऐसी मानू पड़ता है तो हरी मणियों के पूरा को तो पूरा मणिका बना हुआ बांस लगा दिया गया और फिर सर्व सपर्म परिन्हे और उसमें पोरें भी मनिय, बनी हुई जब मणियों को बनाया गया तो बांस की जैसे पोरे होती है, तो तो है इसलिए मणि के कारण चमकता है लेकिन है बिल्कुल बनावट वैसी ही जैसी की बांस हो और देखने में कैसा लगता है परे नहीं चिन्हें लोगो को समझ नहीं आता ये हरा बांस काट करके लाया गया वो लगा हुआ है कि मनिका बना हुआ है ये उसकी यह समझ नहीं आती। मैंने मतलब बनावट भी से बांस बनाया गया बिल्कुल बना दिया गया। तो, तो कनक का दल ऐसी बनाई अब बांस के बाद में जो बेल लपेटी गई अब बेल लपेटी गई वो कैसी है कनक बनाई सोने सोने की सु, की सुंदर बेल बनाकर बेल तो बेल, बेल के की उसमें लपेटी गई और अहिबेल इसलिए कह तर दिया लपेटी गयी इसलिए अह बेल कह दिया गया और लख नहीं पड़े सपर्म सुहायी और वो भी पहचानने में नहीं आती ऐसा लगता की बहनो असली जो है वो बेल लपेटी गई हो ऐसी दिखाई दे सबरण पत्ते तो सब पत्ते हैं बेल हैं और वो सोने की बेल है सोना अब सोना तो पीले रंग का चमकता हुआ या कुछ भी, लाल जैसा अब ये बेल इसके माने है कि ये बेल कुछ दिखाई दी कान की बेल वो पके कान की बेल दिखाई दी इसलिए ऐसा रंग होगा ऐसे से उसमें के बंद बनाए और फिर बेल, तो बेल तो बाधा जाएगा तब तो बांस में रुकेगी इसी तरह से फिर उसके बंध भी बनाए गए बहुत रेशमी ढोर वगैरह के तही के रचिपच बंध बनाए और बीच बीच मुक्ता दान सुहाये और बीच बीच में मुक्ता <coughs> मुक्ता से जी हुई सजी हुई, डोरी है धाम के मैं डोरी और डोरी तो से उनको सबको तो बांधा गया इस प्रकार से सब बधी हुई है और मानिक उसके बाद में और रचना चली ये जो तो सब मंडप के खबर चार बन गए, गएकान गया अब नीचे जो है वो कमल बनाए गए कमल के फूल कमल के फूल कई रंग के होते हैं कमल के फूल लाल रंग का नीले रंग का पीले रंग का सफेद रंग का ऐसे करके कई रंगों के होते है तो फिर उसमें भी मणिया भी कई प्रकार की जरूरत पड़ी बनाने के लिए अलग अलग रंगों की अलग अलग रंग के कुल कमल बनाए गए तो माणिक मरकट पुलिस पिरोजा ये अलग अलग रंग हैं उनके सबके सब, सब। माणिक लाल रंग का हो गया मरकट नीले रंग का हो गया कुलश सफेद रंग का हो गया मैंने पुलिस के मैंने हीरा और पिरोजा फिरोजा पीले रंग का हो गया या फिरोजी रंग का हो गया तो ये जो मणिया जो विभिन्न रंगों की है उनसे बना बना करके कमल रंग बिरंगे कमल बना करके तैयार किए गए और किए भंग बहुरंग बिहंगा अब जो कमल बन गए तो कमल के साथ में घनर भी होने चाहिए और जल पक्षी भी होने चाहिए तो भी सब बनाकर के तैयार किए गए किए भंग भंग भौरे भी बनाए गए ये भी इसी प्रकार मंडियों के बनाए गए और बहुरंग बिहंगा पक्षी भी बहुत रंगों के बनाए गए बहुत तरह तरह के पक्षी रंग बहुरंगा के ना तरह तरह के पक्षी रंगों वाले पक्षी भी बनाए गए और ये सब पक्षी और घमर कैसे बनाये गए ये सब बोलते हैं कैसे बोलते हैं है भाई ये <laughs> तो कैसे बोलेंगे तो कह ये देखा हवा जो चलती है तो सुरसुर्स निकलती है तब उसमें तो वो जो है वो सब पक्षी बोलते हैं। भाई की है भाई ऐसे सब बनाती है सुर प्रतिमा खबन गढ़ी के खम्भे बनाए गए उनमें खम्भों में जो है सुर प्रतिमाएं बनाएंगे, बनायेंगे देवताओं की प्रतिमाए अफसराओं की प्रतिमाएं बनाएंगे, और वो कैसी बनायेगी मंगल द्रव्य सब था खबर ये दिखाए गए हाथ में लिए हुए वे, वे थाली लिए हुए हैं, पूजन की सामग्री लिए हुए हैं, और उसमें सब पूजन का जो वो साजबाज सजा हुआ है इस प्रकार के खम्भ में सुर प्रतिमाए है और चौथे भाती अनेक पुराई उसके बाद चौथे पूरी जहाँ मंगलकारी होता है जब चौक जमीन में चौक पूरी हो, है तो चौक तो पूरी चाहिए तो माने ये सब तैयारी तो सजावट इस, इस प्रकार की सब तो चाहिए, लेकिन जो व्यक्ति जिस प्रकार का स्तर का अब जब चौक पूरी गई तो आटे के लेकर के चौक पूरी जाती है तो रंग मिला मिलाकर भी कर दी इस प्रकार का हो गया लेकिन यहां क्या हुआ चौके भाती अनेक पुराई सिंधूर मणिमय सहज सुंदूर मणिमय तो मैंने गरीमुक्ता के गरीमुक्ता को पाउडर बनाया गया और वो चमचमाता हुआ पाउडर उससे जो चौके पूरी गयी तो सब जगह प्रकाश सब जगह सब जगह मणियां मणियां हैं, इसलिए चाहे दिन हो चाहे रात हो रात में भी इन सब मणियों के कारण खंभों में मणियां, और केले में मणियां, और कमल की मणियां, और सब इस प्रकार मणियों का होने के कारण से वो सब प्रकाश माने अपना रात में भी दिखाई देता सब जगह प्रकाश सौरव पल्लव सुबह सुखी नील मणिकोर अब इसके बाद बंदर भी लगाएंगे गए दरवाजे के ऊपर बंदर बार भागने थे तो वो काय बनते हैं बंधनवार आम के पत्तों के तो सौरव तो मैंने आम सौरव पल्लव तो मैंने आम के पत्ते उनके लेकर के सुबह सुखी नील मणिकोर नीलमणियों नीलमणियों कोके काट छाट करके उनके पत्ते बनाए गए हैं और पत्ते बना करके बंधनवार बनाए गए हैं अब बंधन मार दरवाजों पर टालिये गए हैं और उन पत्तों के साथ में दौर भी बढ़ाये तो गए तो हैं जैसे पेड़ में आम के में बौर आ जाते हैं तो बंधन मार में केवल पत्ती पत्ती के बंधनवार नहीं बीच बीच में बौर आ गए तो गौर भी सब गूथे गए है उसमें लगाए गए हैं तो कहते हैं हेम बौर मरकद लसक पाट में डोरी पाट में डोर में रेशमी डोर रेशमी डोरी में ये सब बांधे गए और दरवाजों के ऊपर लगाए गए हेम बौर हेमने सोने का उसमें जो बौर बनाए गए उस बौ पीला पीला निकलाया मान लो हरा हुआ बाद पीला हो गया तो उस पीले पीले बौर उसमें सोने के बौर बना दिए गए हरे पत्तों के बीच में पीले जो है बौर सोने के बने हुए बौर दिखाई देते हैं और उनका जो है बंधनवार बन गया इस प्रकार से सजावट इस सजावट की तैयारी कितना विस्तार से रूप क्यों बताया क्यूँकी अभी दूध अयोध्या नहीं पहुँचे तो जाते तो जरूरत नहीं <coughs> नान्याहार हृदय सुमदीये सत्यम बदा चलात्मा भव्यम प्रयच रघुक निर्भरा मे काो सहित संच।